आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप ब्रह्म सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और सलामी जिंदगी कार्यक्रम आप हर संडे को सुनते हैं और अभी हो गया है टाइम एक बज गया है जी हाँ एक बजे ठीक आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं तो आप सभी की तरफ से आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ शिवलाल जी हैं जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और सिक्सटी रनिंग है लेकिन अभी भी अपनी सेवाएं करते हैं बिजनेस भी संभालते हैं और स्परिचुअल आध्यात्मिक रास्ते पे भी वो चल रहे हैं बहुत ही अच्छा उनका लाइफस्टाइल है वो बना के रखा है उन्होंने तो आइए उनके जीवन के जुड़े हुए कुछ खास बातें कुछ अनमोल अनुभव हम सुनेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से शिवलाल जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार जी नमस्कार अच्छा शिवलाल जी मैं ये जानना चाहूँगा भी आप हेल्दी वेल्दी है और हैप्पी है तो ये इसका पीछे का जो राहज है वो क्या है इसमें क्या है लास्ट 20 साल से वो योगा मिस योग मेडिटेशन इसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इससे मेरा जो हेल्थ है बहुत बढ़िया रहता है अच्छा, योगा से, योग से। बीस साल से आप मेडिटेशन का योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके वजह से आपको जो है हेल्थ वेल्थ मिल रहा है डेफिनेट डेफिनेट जी जी, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग आप जैसे सीनियर सिटीजन का बहुत ही सम्मान करते हैं सलाम करते हैं कि सिक्सटी टू रनिंग में भी आप अच्छी तरह से अपना कारोबार कर रहे हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से बिता रहे हैं तो एक बात जानना चाहूँगा कि आज से पचपन साठ साल पहले आपकी जब स्कूलिंग थी उस समय का स्कूलिंग या फिर उसके आपका बचपन की जो बातें हैं कुछ विशेष यादें आपके पास बचपन की हो तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे आपसे आपने बहुत बढ़िया सवाल किया जी हमारे बचपन का हम पीछे पाँच पंद्रह साल पहले निकल गए <laughs> वो गांव में सब पढ़ते थे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी वहाँ भी वो टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स सब बाहर निकलते तो कोई स्टूडेंट उसके आगे नहीं जा सकता अच्छा ऐसा बढ़िया था इसमें जो बहुत बहुत क्लासेस था, था वहाँ का बहुत अच्छा था ट्यूशन पढ़ने का में गाँव में लेकिन जब पढ़ने वाला है तो पढ़ सकता है अच्छी तरह से आगे जाना कैसे जाने का है वो टीचर सब बताते हैं हम आगे खुद जा सकते आपके माता पिता गाँव के बारे में कुछ खास बातें बताई माता पिता तो गाँव में थे पिताजी हमारे फॉरेन में थे अफ्रीका ट्रांसानियाला में और इससे हमारी पालना भी अच्छी हुई कोई दिक्कत नहीं है बाद तो मैट्रिक पास किया 1971 में बाद में अहमदाबाद कॉलेज में आ गए पढ़ते पढ़ते लेकिन वो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वहाँ पूरा किया कहाँ अंबलिया वो, वो तालुका बाइट डिस्ट्रिक्ट अरवली वो पढ़ा करके बाद में कॉलेज में अहमदाबाद आ गया अहमदाबाद में आने के बाद हमारा जो कॉलेज का जो है वो स्टार्ट हुआ बी किया बाद में एल किया शादी भी की नाइनटीन में और ऐसा तो आध्यात्मिक था मैं तो आर्य समाज में गया था कुछ अच्छा। पाने के लिए कुछ करना पड़ता है आध्यात्मिक होने के बनाते गायत्री में गए आर्य समाज में गए लेकिन कुछ पाना था नहीं मिलता था इसलिए मुझे क्या करूं इसमें अपना जो ब्रह्मा कुमार का प्रोग्राम दिखा तो लगा यह बहुत अच्छा है अम्बाडी सेंटर शारदा दीदी का मैंने वहाँ कोर्स किया लगा बहुत अच्छा है तो मेरे जीवन में सब परिवार मैं मेरा युगल तो बच्चे से पूरे ज्ञान में है मेरा बड़ा भाई जो कनू भाई है वो बहुत आगे आगे आ गए और बाबा के साथ ही बाबा के जो कमरा था बाबा के मूली वहीं अपना शरीर छोड़ा दो साल के पहले लेकिन बाबा का ज्ञान मिलता है पूरी धारणा करता है तो हमारे बाबा उसके सिख बाबा बोलते हैं हम उसकी योग योग में नहीं योग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते योगा से ही हम हमारा पूरा जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जीवन में जब हम लोग योगा या मेडिटेशन को ऐड करते हैं तो जीवन में काफ़ी जो है बदलाव आता है जीवन में एक सुकून मिलता है खुशी मिलती है जितना हम लोग ज़्यादा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम जो परिस्थितियाँ आती हैं उसको अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं right. जी शिवलाल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपको ये मेडिटेशन या ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद आपके फैमिली में और आपके फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा है और काफ़ी उनका जीवन शैली में सुधार आया है तो एक बात जैसे कि आप बचपन की बातें बता रहे थे उसमें जो गांव का नाम आपने लिया है उस गांव का थोड़ा रिफाइन करो कि उस समय आप 10 साल तक रहे उधर 10-15-20 साल जो भी रहे आपने पूरा मैट्रिक वहां पर किया तो उस समय वो गांव का ढांचा कैसे था और अभी 50 साल के बाद उसमें क्या बदलाव आया है वो थोड़ा सा बताइए देखो हमारा गाँव है आंबलियारा तालकोबाइड पहले तो जिला साबरकाठा अभी हो गया जिला अरवली इसमें क्या है गाँव में तो खुशियाँ खुशियाँ होती है गाँव तो छोटा सा होता है लेकिन इसका नदी भी बहुत पानी थी नदी में ऐसे कोई जरूरत नहीं बारिश भी ज़्यादा आती थी अच्छा। कुएं भी थे नदी भी थी तालाब भी थे पानी की कोई दिक्कतें थे सभी लोग अपने घर में पानी नहीं आते थे नल नहीं था सबको कुएं पे फंसिया बहनों को माताओं को जाना पड़ता मथे पे मटका लेके आना था <laughs> मटका पानी भी शुद्ध नदी का ऐसा नहीं अभी तो पानी खराब है ये तो अपना ऐसा खारा वाला पानी पानी बहुत मीठा था नदी का नाम था माजूम अच्छा माजूम नदी वो मोड़ासा के आगे पहाड़ी से निकलती है और जो उत्कंठ महादेव वहाँ वातक के नजदीक में वो नदी दोनों नदी मिल जाती है वातक नदी और माजूम नदी दोनों मिल जाती मिल जाती है बचपन में हम जो जाते थे नदी में स्नान करने के लिए स्कूल गए स्कूल वापस आए सब छोटे मित्र थे चलो नदी में स्नान करने के लिए तैरने के लिए ये भी मजा आता था और गाँव में खेती भी बढ़िया थी हमारा खेती भी था पिताजी आफ्रीका थे और माता जी और भाई सब खेती संभालते थे और जो खेती का वो टाइम का जो माहौल था अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं तो कुछ काम नहीं किया लेकिन जो आदमी सादगी से जीता था जिंदगी अच्छी थी इस परेशान टेंशन कुछ नहीं था सभी लोग अपने अपने हिसाब से रहते थे इससे कोई दिक्कत नहीं थी गांव में एक लाइट नहीं थी बत्ती जलाते थे लेकिन रहने की खुशी थी वो सुबह में चार बजे उठ जाते थे अच्छा पहले चार बजे खेती का काम था लेकिन वो उठने का और शाम को जल्दी सो जाने जल्दी का, का। सुबह चार नाश्ता करके जाने का और शाम को जल्दी आने का खेडू तो है तो थक जाते हैं तो शाम को जल्दी सो जाते हैं और ऐसे जल्दी उठते हैं लेकिन बहुत मजा आती अपने घर जो गेस्ट आते थे तो गेस्ट एक दो दिन नहीं तीन दिन चार दिन रहते थे पैदल आते थे थक जाते थे तीन चार घर था तो तीन चार घर पे खाना बनता था एक के घर पे नहीं आज तो कोई टाइम नहीं है स्कूटर पे गाड़ी पे आता है एक घंटे बैठता है बोलो मुझे टाइम नहीं है पैसा ऐसा माहौल नहीं था अपना परिवार जितना परिवार होगा होता था परिवार हमारा सबके खाना होता था प्रेम से बुलाते थे अभी तो प्रेम की बात है ही नहीं, नहीं।, नहीं। ये ऐसी जिंदगी थी जी जी, जी पचास साल के बाद देखो पीछे चले जाओ हाँ तो गाँव में हाँ। रहने का भी बहुत अच्छा था रोड रास्ता तो बिल्कुल नहीं था बसे भी नहीं आती थी दिन में एक बार दो बार बस आती थी तो व्यवहार भी कम था पढ़ने के लिए बच्चों को कॉलेज को हाई स्कूल के लिए दूर दूर जाना पड़ता था हमारे गाँव में अमरिया में आजू बाजू से जो 10 10 गांव वाले सब पढ़ने आते थे मैट्रिक जो पास करने का सेंटर था वो भी वहाँ नहीं था अभी तो गांव का सेंटर हो गया सही पहले हम तलोद डिस्ट्रिक्ट साहब तलोद में हम एग्जाम देते मैट्रिक के नाइनटीन अच्छा। में लेकिन बहुत मज़ा आता शांति था अभी शांति का माहौल नहीं है आज कैसा वातावरण है अभी सुविधा बढ़ गई है सुविधाएं बढ़ गई सुविधा बढ़ गई लेकिन शांति नहीं है शांति नहीं और लोग का जो प्रेम है प्रेम नहीं सही नहीं। वो प्रेम था प्रेम, प्रेम नहीं है प्रेम नहीं है पहले <laughs> हम जाते किसी घर तो सब नजदीक मिल जाते थे अभी जिसने अगर जाओ वही बुलाते हैं तो सबको बुलाता ही नहीं ऐसा तो माहौल चेंज हो गया है वातावरण चेंज हो गया है सबका भी माहौल चेंज हो गया है जी, जी जी अच्छा उस समय जब आप थे तो गांव में किस तरह का मंदिर कौन कौन से थे हर एक में शिव का मंदिर पहले होगा शिव का होगा बाकी राम का होगा कृष्ण का होगा शिव का मंदिर जरूर जरूर समझौता होता है मुझे होता है सुबह चार बजे पाँच बजे आरती होती है गाँव के सब लोग जाते हैं लेकिन धार्मिकता थी लेकिन वो क्या भक्तिमय लोग करते थे आज अपने टाइम से आज भी आज लोग जाते हैं लेकिन इतना विश्वास नहीं पड़ता है लोगों को विश्वास नहीं है मंदिर क्यों जाते हैं तो चेंज हो गया है फेस्टिवल कैसे मनाते थे, थे पूरे फेस्टिवल देखो उत्तरायण का महोत्सव बहुत मजा आता है उत्तरायण का जो पतंग था ना गांव में और सब इकट्ठे होकर सब मनाते थे दिवाली का फेस्टिवल हो होली का हो हो होली के दिन सब गांव वाले की चढ़ के कुछ रंग भी हो और मजाक मस्ती करके सब गांव वाले पूरे मजाक करते थे दो दिन पहले और हर एक छोटा छोटा प्रोग्राम आता था हर एक छोटा छोटा जो आता था फेस्टिवल सब आनंद से मनाते अभी इतना को माहौल नहीं है सब इतने आनंद से मनाते हैं आया प्रोग्राम फेस्टिवल आया लेकिन चला गया जन्माष्टमी हो शिवरात्रि हो और लोगो पूरा दिन आखिर रात जागता है बारह बजे तक में और शिवरात्रि में भी पूरा उपवास करते हैं। उपवास क्या है वो मालूम नहीं है उप्रवास नहीं है तो बोला उपवास किया फरा खाया <laughs> हो गया हमारा जो उपवास था निकल गया फेस्टिवल मनाते थे तो उसका राज वैज्ञानिक कारण है कि उपवास क्यों करना चाहिए शारीरिक क्या है उस सीजन पे उसका फेस्टिवल आता है तो अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है लोगों का भी क्या है जो आज उपवास है तो ज़्यादा खा लो उ खाने का ऐसा कुछ चेंज हो गया है पहले से अभी जो है सुविधाएं ज्यादा होने के बावजूद भी लोगों में वो भावनाएं कम हो गई फिने, वो, फिने, जो वो जो खुशी थी वो जो आनंद था, बिल्कुल, वो, बिल्कुल बिल्कुल मिलाप नहीं। जो था आ, वो सारी चीजें जो, नहीं, जो नहीं, है कम होती साधन ज्यादा हो गए हो गाड़ी घोड़ा आपके पास आ गया हो लेकिन चीजें वही है की जो प्रेम पहले वाला था वो शायद नहीं है वो धीरे धीरे जो है लुप्त हो गया और व्यक्तियों का जो है पूरा जो जीवन है साधन युक्त और समय के साथ जुड़ता गया है और चीजें जो है देखने को मिलता है और हर जगह मेरे ख्याल से ये सिचुएशन है देखेने, देखेने। और समय के अंतराल में ये बदलाव होता गया है और फिर से एक बदलाव भी आएगा जिसके बारे में हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है शिवलाल जी ने अपने बचपन के और अपने गांव के बारे में कुछ खास बातें हमें बताया है कि गाँव का जो माहौल है वो किस तरह से खुशनुमा था उस समय और आज सुविधा होने के बावजूद भी सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो सुख वो प्रेम जो है दिखता नहीं है ये चीज़ें बहुत जगह हम देख पा रहे हैं और इवन एक एक घर पहले ज़माने में जो लोग रहते थे वो इकट्ठा पूरी फैमिली मिक्स रहते थे तो बड़ा जैसे जॉइंट फैमिली, जौन्ट फैमिली, फैमिली में। अभी वो चीज़ें जो है धीरे धीरे कम होता गया है और सिंगल फैमिली और लोग जो है अपने ही फैमिली में बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है जहाँ पर हमारे जो पहले वाला जो प्रेम है उस तरह का प्रेम दिखाई नहीं देता है तो चलिए बहुत सारी बातें हैं और भी करते रहेंगे शिवलाल जी से लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियोस्टेशन रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो <laughs> हर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिवलाल जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि अपने बचपन की बातें और गांव में ही उनकी पूरी मैट्रिक की पढ़ाई हुई फिर कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने किया है और साथ ही साथ गांव का जो वातावरण है उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अवगत कराया वहां का मीठा पानी के बारे में बताया कि इस तरह से नदियां मिलती हैं वो भी उन्होंने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारा स्कूलिंग पूरा हो जाता है कॉलेज पूरा हो जाता है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें अब करना क्या है वाट इज़ नेक्स्ट ये बात हम सभी के मन में आता है तो आपके जीवन में जब आपने पढ़ाई पूरी हो गई तो आपने क्या किया कैसे आपका जो है आप अपने पैरों पे खड़े हुए मैट्रिक के एग्जाम बात में अहमदाबाद में आया तो मैं क्या करने का है आगे मैं क्या पढ़ूँ सोचा मैं सीए ए कि की मेरे जो सब्जेक्ट था हाँ हाँ कॉमर्स का सब्जेक्ट था पहले तो क्या है बी ए बनो बी कॉम ये तीन ही चीज तीन ही तीन था और आगे क्या कुछ गाँव वाले को मालूम नहीं था आगे क्या पढ़ने का है जी जी इसलिए मैंने सब्जा तो मेरा फर्स्ट था नहीं, नहीं। सोचा मुझे सीए बनने का है अच्छा तो लिया कॉमर्स लिया मैंने कॉमर्स में चलो तो मैं कौन सी कॉलेज में जाऊँ अहमदाबाद बहुत सारी कॉलेज है लेकिन गांव से आया था पूरा पता ही नहीं था ढूंढते ढूंढते इसमें अहमदाबाद का आसाम रोड है इनकम टैक्स जो कॉलेज है शिव कॉमर्स कॉलेज उसका प्रिंसिपल था एन के दवे साहब अच्छा दही साहब अकाउंटर का बहुत मास्टर था हम्म हम्म उनके पास मैंने एडमिशन लिया और प्री कॉमर्स पहले फर्स्ट नहीं था प्री कॉमर्स था, था प्री, अच्छा। प्री कॉमर्स था अच्छा मैट्रिक बाद प्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्री कॉमर्स फर्स्ट ईयर किया सेकंड नहीं तो थर्ड ईयर जो बीकॉम का था वो पूरा किया बी का लागे कि मैं अभी चलो बनू मैं सीए ए चार्टरग्रम बनू इसने कुछ प्रयत्न किया तो मैं सफल नहीं हो पाया सी ए के लिए बाद में क्या बोलूँ एग्जैक्ट था तो लॉयर का तो मैं लॉ करूँ तो इसमें आई एम नानावटी कॉलेज आई एम नानावटी लॉ कॉलेज लाल दरवाजा वहाँ से मैंने नहीं। लॉ किया लॉ पूरा किया बनू कभी चलो लॉयर बनूँ फिर वापस चेंज हो रहा चेंज हो रहा लेकिन मन नहीं मानता था तो क्या करूँ मैं तो मेरा जो सा सब्जेक्ट सी का था तो ऐसे में एक सी के पास पूरा नेजर का है, करना है? ऑडिट कैसे किया किया। किया, जाता सब कुछ मैंने किया। मैंने अच्छा, प्राप्त बाद में थोड़ा टाइम जॉब भी जस्ट मैनेजर का, प्राइवेट कंपनी थोड़ा साल मैं ये करके और लगा के ये कुछ बिजनेस करने वाला था तो बिजनेस डूढ़ेगा ये सही बात है खुद पे जाने का औरों को भरोसा पे नहीं है पिताजी के सबको नॉलेज नहीं थे हाँ। बड़े भाई के नॉलेज थे तो मुझे क्या करने का है मुझे था सी सीए बनू सीए ए ने बना लॉयर बनू लॉयर ने बना कुछ आगे करे तो देखा एक बार भी वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से थोड़ा सा मैं जॉब किया था तो कॉमर्स वाले क्या होता है बिजनेस होता है सही बात खुद नहीं करने का दूसरे से करवाने का दूसरे का <laughs> ऐसे करके आठ दस आद रख के और सब पूरा हमने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और सिक्सटी का फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात लेवल का था आर्ट ऑल आर्ट बट एंड कंपनी सब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे बॉम्बे का था थे वहाँ पे मैं ट्रेजरर था एसोसिएशन गुजरात फीडाक नाम के था गुजरात फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर एसोसिएशन फीडाक और मैं ट्रेजर था और बहुत पहले के में तो कुछ ऐसा मनोरंजन का साधन नहीं था बाद में सब टीवी सब आया सब आया टीवी भी नहीं था वो जमाने में मैंने चालू किया और समय जाता है हर एक का जो समय आता है दस का आता है इसी सर हमारा जो बिजनेस था उसका भी दस का आया और बाद में तो टीवी में सब आने गया लगा, तो बिजनेस हमारा डाउन गया इससे क्या हुआ ये 1960, 70, 75, 80 के बाद बता बस राइट, राइट। 80 80 के बाद बस वाला मुझे वो जो ग्राउंड में फेस्टिवल चलता था तो फिर रात में बोले आज फिल्म दिखाएंगे तो सब लोग अपना गोनी वोनी जब चादर विरे जाते थे और बैठ के फिर वो फिल्म शुरू हो जाती है मुझे कुछ नहीं आता थानेजमेंट अच्छा अच्छा मैनेज वो ही चाहिए कॉमर्स वाला मैनेजमेंट करे खुद नहीं करेगा नहीं करेगा अच्छा चला बाकी तो मैं बाद में क्या हुआ भी बिजनेस तो डाउन हुआ तो मेरा सब फैमिली सब फॉरेन थे अच्छा अमेरिका लंडन अफ्रीका तो सबका काम फ्री करता था पासपोर्ट का वीजा का एयर टिकट का जो भी कुछ हो नहीं। नहीं। फ्री करता था सोचा तो बिजनेस क्यों नहीं करूँ ये ये साथ साथ ये बिजनेस चालू किया मैंने अच्छा अच्छा धीरे धीरे वो कम हो गया इसमें अच्छा बढ़िया इस करके मेरे अभी ऑफिस है आसम रोड पे बाली चाज था मेरे ट्रैवल्स करके अच्छा हमारा ये वीज़ा पासपोर्ट एयर टिकट और डोमेस्टिक इंटरनेशन वीज़ा का है स्टूडेंट वीज़ा है इमिग्रेशन है और फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ ऐसा फॉरेन का पूरा काम चलता है लेकिन क्या है हमारे जीवन में कुछ करना पड़ता है खाली सोचो नहीं सोचो नहीं कुछ करो कुछ करोगे कुछ पाओगे ऐसा करके जीवन में आगे बढ़े ऐसा करते करते हमारे भी एक लड़का था उसने भी एम बी लंडन किया लंडन एम बी ए किए तो वहाँ भी अपने कॉलेज चालू किया वो भी नौकरी नहीं करने का पिताजी अच्छा। <laughs> करने का है, है। जॉब किया, लेकिन अपना कॉलेज चालू किया किम्बली कॉलेज लेस्टर अच्छा अच्छा, बाद में क्या हुआ यू के का स्टूडेंट वीजा तो कम हो गया तो क्या करे तो लड़का ने कॉलेज भेज दी प्रॉफिट लेके और पुता अभी स्टोर चालू किया ए भी स्टोर चलाता है उसका वाइफ भी एम है एक बच्चे निस्का भी है और एक अच्छी तरह से अपना वो यूके का और मैनेजर से भी बिजनेस करता है ट्रेवल्स का भी अच्छा, जासे जासे का, जासे। का भी काम करता है दो बनाए बिजनेस भी है और एक्स्ट्रा भी है और उसका वाइफ का पूरा सहयोग है बच्चे भी अभी स्कूल में पढ़ रही है हमारे डॉटर जो भूमिका है वो भी उसने एयरलाइंस का कोर्स किया वो तो एलेंस कोर्स के हिसाब से पूरा हमारा बिज़नेस चलाती है टिकटिंग है वीज़ा का है अमेरिका है कनाडा सब वीज़ा वो संभालती है होटल बुकिंग है ऐसा करके हमारा बिजनेस अभी चल रहा है और बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से अपना करियर आपने जो है समय समय पर आप चिंतन मनन करते हुए बदलते हुए जैसे परिवेश मिला आपको वैसे आप ढलते गए और जो चीज़ें आपके समझ में आ रही थी आप उस तरह से आगे बढ़ते गए और बहुत ही अच्छी तरह से आपको कुछ समय जरूर टाइम लगा लेकिन सेटल होने में लेकिन बाद में आपको जैसे ही समझ में मिल गया तो आपने पूरी तरह से जो है अपने आप को सेटल कर लिया और अभी आपके पूरे फैमिली में सभी लोग अच्छी तरह से सेटल्ड है ये भी बहुत ही अच्छी बात है अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप तो जैसे कि आपके बच्ची है बच्चा है और फिर वो भी अपने पैरों पर पे अच्छी तरह से खड़े हैं तो आप नाना बन गए दादा बन गए होंगे तो कभी उनकी जो पोती है या पोता है उनके साथ का जो मिलन है उसके बारे में कुछ बताइए ना दादा के साथ हमारे लड़के के पास लड़की है निष्का नाम करके वो छोटी है छह साल के स्कूल जाती है वहाँ बोर्न यूके बोर्न है अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारे फेस टाइम जो फेस टाइम मोबाइल में जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उसके पास फोन है मेरे पास फोन ऐसा मोबाइल है अच्छा, हम अच्छा, बात करते है अच्छा अच्छा बेटे दादा कैसे हो बा कैसे हो हर रोज वो बेटे के साथ और बच्चे के साथ हर रोज बात करता हूँ अच्छा अच्छा जस्ट like, लाइक नया जो जो विज्ञान जो आगे बढ़ा है जी जी, जी इतने अपने इंडिया में और लंदन में कैसे बात कर सकते हैं, सकते हैं। और देख भी सकते, हैं।, सकते हैं।, हैं।, हैं जी जी जी आ, लेकिन आपका समन्वय में जैसे घर पे आ गए वो छुट्टियों में या कैसे ऐसा नहीं हुआ अभी नहीं हर साल आता है बच्चा हर साल सा आता है तो वो भी धार्मिक पहले तो एक कोर्स किया है नहीं बताओ अभी वो जो है ना स्वामी सौखड़ा वो एक लाख स्टूडेंट को बनाता है भक्ति बनाता है अच्छा वो वहाँ पे पूरा अपना हेड है वहाँ लेस्टर में अच्छा, वो सब ये संभालता है स्वामी नारायण का सौखड़ा नहीं पोती के साथ का आपका अनुभव थोड़ा सुनाइये पोती तो बहुत स्वीट क्यूट है पोती तो देखो मैं खुश हो जाती है दादा आप आ जाओ दादा हमारे पास आ जाओ एक बार तो भी जाया और से मेरा युगल भी और चार पांच बार जाके अच्छा, अपने पूरा से फैमिली आ जाओ यहाँ पे अच्छा, फिया को बोलते है फिया आप आ जाओ लेकिन देखते हैं, हुए क्या बनना है <laughs> देखते हैं हुए क्या होता है ठीक <laughs> ठीक अच्छा बहुत ही अच्छी बातें हैं जैसे कि हम लोग एक फैमिली बढ़ जाती है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और जब छोटे बच्चों से बात करते हैं तो और भी खुशी बढ़ती है हमारी तो आपकी जो पोती है उनका नाम क्या बताया आपने निष्का <laughs> निष्का निष्का के लिए आप कौन सा गाना सुनाना पसंद करेंगे मेरे घर आई एक नन ही मेरे घर आई जी बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया बहुत ही अच्छा गीत था जो सभी को जो है लुभाता है और एक छोटी बच्ची के लिए खास करके उसकी मोटिवेशन के लिए या खुशी जो होती है बच्चे के आने से और उसको हम कितने ही अच्छे अच्छे शब्दों से जो है संबोधन करते हैं उतना ही कम लगता है और उसकी हंसी, उसकी जो प्रेम उसकी जो आँखें हैं वो हमें लुभाती हैं हमें कहीं ना कहीं एक सुकून महसूस कराती हैं ये गीत भी बहुत ही मोटिवेशनल था बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडिस्टेशन मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर पर शिवलाल जी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कि किस तरह से हमारा जीवन का जो पड़ाव है हम पढ़ाई कब कर लेते हैं नौकरी कब कर लेते हैं और कब शादी हो जाता है कब बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के बच्चे कब हो जाते हैं है, इस पूरे एक घंटे के अंतराल में भी हम उन चीज़ों को एक फिल्म की तरह देख पा रहे हैं ऐसा भी लगता है कभी कभी कि ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी हो भी गई हैं लेकिन कभी कभी अगर हम उनको याद करते हैं जब बहुत संघर्ष का समय था जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन का सीप चालू किया था फिर वो नहीं चला 10 साल के बाद वो पूरा चेंज हो गया तो उस समय जो संघर्ष रहा जो वो एक एक पल जो है हमको सालों सालों लग रहे थे एक एक दिन भी हमको जो है महीना लग रहा था तो उस समय जैसे कि कठिन जो समय आता है संघर्ष जो समय आता है उस समय के कुछ कड़िया अनुभव कराइए कैसे आपके जीवन में जो विशेष दिक्कतें वाली जो सिचुएशन थी कहाँ कहाँ और कैसे हुआ पहले तो सबके पास ये गाड़ियाँ इतनी नहीं थी नहीं। स्कूटर भी सब अबू के पास स्कूटर था गाड़ी तो कम दिखती थी साइकिल ज़्यादा दिखता था लेकिन वो टाइम मैंने स्कूटर लाया बिजनेस करते करके घर अच्छा। कर में फ़ोन भी लोग नहीं रखते थे फोन भी कम था मेरे भाई का फोन आता था अफ्रीका से तो बाजू में फ़ोन करना पड़ता था ये भी ऐसे समय था लेकिन जैसे जैसे कुछ बढ़ा आगे फर्स्ट तो हमें स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है बिजनेस जब चलता है ऐसे मुझे सुना है एक भाई ने अगरबत्ती का बिजनेस किया अगर बिजनेस के बिजनेस का पूरा उसका खर्चा एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कोई पैसा नहीं बचा लेकिन इतनी एड थी उसकी एड के हिसाब वो करोड़पति बन गया भी, ऐसे हमारे बिजनेस में ऐसा किया हमारे बिजनेस का पूरा जाहिरत किया गांव-गांव तक हरेक गांव के जो मंदिर है मंडल है ये फिल्म दिखाओ फिल्म दिखाओ हरेक गाँव मेरा भूमिका फिंस करके गाँव गाँव मेरा जाता और मेरा बिजनेस बहुत बढ़ाता बहुत अच्छा हुआ लेकिन समय परिवर्तन में चेंज हो रहा है तो कुछ करना सबके पास जो था, नहीं। चला गया, लेकिन किया, तो अच्छा है बड़ा बड़ा वो फोन आ जाता था लेकिन आज किसी के पास बहुत कम उस टाइप के फोन आपको देखेंगे सबके पास मोबाइल और अभी पूर्व में आज से छह सात आठ साल पहले जो है हमारे पास फोन भी बिल्कुल छोटा सा चुटा। अलग था था अब सबके पास जो है बड़े बड़े, फोन बड़े, आ गया बड़े फोन और है। अलग बदलता जाता है तो समय के अंतराल में चीजें जो है, जाती है। और, हम लोग होते जाते हैं। और एक और बात पूछना चाहूंगा जीवन में जैसे की कठिन जो समय है उस समय आप किन बातों को याद करके आगे बढ़ते थे किन को देखते थे या कौन आपके मोटिवेटर्स रहे कौन आपके प्रेरणादायी रहे मेरे बड़े भाई थे बोला मैं आपको यहाँ बुला अफ्रीका में लेकिन वो टाइम ऐसा अच्छा नहीं था कि तू वहाँ जो पढ़ अभी सीए था तो तेरा यहाँ नाम रहेगा मैं बोला सीए तो नहीं बन पाया तो यहाँ कुछ बोला, तो कर बोला तू बिजनेस कर हम बैठे हैं तो बिजनेस चालू किए और मदन ने भी मुझे सपोर्ट दिया अच्छा। आप बिजनेस करो मेरा युगल युगल ने बहुत सपोर्ट दिया आप करो कुछ करो कुछ पाने कुछ करना पड़ता है इससे मेरा युगल भी है मेरे बड़े भाई है और मुझे पूरा उसको सपोर्ट दिया और वैसे आगे बढ़ा बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि जब तक हमें घर वाले या फिर अपने लोग जब सपोर्ट करते हैं तो खुशी होती है हम आगे बढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं लेकिन जब सहारा नहीं मिले तो मुश्किल हो जाता है सहारा नहीं मिले <laughs> तो कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर सकते हैं। <laughs> तो जीवन के इस संघर्षमय पीरियड में कभी कभी ऐसा लगता है ना उस समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं चाहे तो आप भी कुछ चीज़ें हम लोग को करना होता है जैसे कोई व्यक्ति आया आपसे आपके पास है आप कर सकते हैं लेकिन आपने क्या किया नहीं किया उसको ऐसे कुछ छोटी right. छोटी बातें होती है पछतावा होता है अपने जीवन में फिर हम सोचते हैं कि नहीं कर देना चाहिए था फिर हम जाके करने की कोशिश करते हैं तो right. वो समय बीत गया होता है तो ऐसा कुछ ऐसी कोई घटना आपके पास याद हो तो ज़रूर सुनाइए ऐसी घटना तो कोई नहीं घटी लेकिन वो संघर्ष में जीवन था तब भगवान को याद करता था अच्छा अच्छा और एक भक्ति ज्यादा थी अपने कुल देवियों के जो भी हो नहीं। अपने बहुत मानते थे की जो हमारा कुछ प्रार्थना करो पूजा करो तो हमारा कुछ अच्छा हो जावे इसमें हमारा आर्य समाज का जो हमारे पड़ोसी था पशुराम भाई वैष्णव करके वो तो आर्य समाज रहा था कि आप आओ ये भी अच्छा है हवन कौन करो भक्ति में करो आपका कुछ फल प्राप्त करोगे तो टाइम में ये आर्य समाज में ज्वाइंट हुआ और हर रोज में हवन करता था अच्छा और भगवान की पूजा करता था लेस करते करते हम हमारा ये जीवन व्यतीत हुआ बाद में हमारा जो प्लेस चेंज किया हाउस चेंज किया हाँ हा। तो आर्य समाज दूर था कभी क्या करे में जीवन था धार्मिक जीवन था तो करें क्या बाद में एक भाई ने बताया हाँ। वो अपना ब्रह्मा कुमार भाई चैतन्य भाई मावोदिया डॉक्टर भारतीबेन महाविया वो अम्बे सेंटर शारदा के वहाँ जाते थे वो बोला दीदी ने कि आप चार आत्मा को पाँच आत्मा लिया हो एक आत्मा को पाँच आत्मा लिया हो ज्ञान देने के लिए हम घर में चार आदमी थे मैं युगल भूमिका और नीरव चारों साथ में 96, में स्कूटर अच्छा। कोर्स कोर्स तो था का, लेकिन दिन में लग गया। अच्छा, अच्छा। से लंबा था अच्छा दूरी जजी बंगला। दिरे, मुझे दिरे। नहीं मालूम था ब्रह्मा कुमारी कहाँ पे आया लेकिन वो निमित भाई बना क्या आप ये भाई कोर्स करो आपका ज्ञान लो तो वहाँ बहन ने पूरा कोर्स किया बाद में बताया दीजिए हमको ये तो लंबा पड़ता है मैं नहीं आ पाता नहीं। तो नज़दीक को सेंटर बताओ तो शारदा दीदी बताया कि आप सेटेलाइट में अपना सेंटर है सेटेलाइट सेंटर में आप वहाँ जाओ वहाँ से मैं आज तक कंटिन्यू बाबा के ज्ञान में हूँ अपने धारणा पे चल रहा हूँ जी अच्छा जीवन चल रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप मेडिटेशन को जो है अपनाया और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना कैसे हुआ वो आपने बताया इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और भक्ति मार्ग में जैसे कि आपने कहा काफ़ी भक्ति मार्ग में आप रहे काफ़ी जो है देवियों की पूजा आपने की है और जैसे भक्ति में हम लोग भजन वगैरह बहुत सुनते हैं तो आप जब भक्ति करते थे उस समय कौन से भजन आप सुनते थे कौन से पसंद करते थे इसमें भक्ति में क्या मेरे पिताजी बहुत बचपन से भक्तिवान थे वो सब गांव में बोलते भगत बोलते थे अच्छा <laughs> बाहू भगत का ऐसा वो नाम हो गया था भक्ति में और जीवन था जी जी वो तो फॉरन थे अफ्रीका लेकिन ऐसा जो भजन गाँव में क्या है ऐसा को बड़ा बड़ा नहीं होता था गाँव में छोटा सा गाँव में क्या बोलता है हारमोनियमोनियम क्या बोलता है संतर मंजिला होता है और इस में कम जाता था लेकिन भक्ति में, में वो मंदिर में पूजा में ज़्यादा जा, ज़्यादा था और मेरे पिताजी जाते थे भजन अच्छा, में हाँ, हाँ। और एक गीत भी, भी मैं बजाते थे सुनते थे अच्छा अच्छा इसलिए गांव में तो अलग टाइप का है थोड़ा चेंज होता है वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का उसके बाद फिर हम है। मिलते हैं अभी सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत शिवलाल जी के लिए खास ये गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमी पॉइंट सुनते रहो मस्त रहो जय जय शासन का चंद जय जय जिन का चंद जय जय प्यारा ते दे का आरती उतारे भक्ति दीप धरे ओ आरती उतारे भक्त दीप धरे जय जय जिन का चंद अब <laughs>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 कई बार होता है कि संघर्ष के पीरियड में कभी कभी हमें जो मदद मिलता है उनके वजह से हम आगे बढ़ते हैं और संघर्ष का पीरियड में जब भी सहयोग मिलता है तो हमारे जीवन में एक बहुत जल्दी हम आगे बढ़ते हैं संघर्ष से मुक्त होते हैं सहयोग नहीं मिलने पर संघर्ष हमारा लंबा चलता है तो आइए जीवन के अनमोल घड़ी में जब भी आप डिप्रेशन या तनाव में आएँ उस समय आपको जो भी मदद आपको मिला हो या आपके मोटिवेटर्स कौन रहे गुरु कौन रहे हो सकता है कि आपके टीचर भी गुरु रहें हो उनके गुरुओं के बारे में आप जो जिनसे आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति मिला जिनसे आपको सहयोग मिला समय समय पर उनके बारे में प्रथम तो मेरे माता जी मेरा गुरु है मुझे बड़ा किया मुझे कुछ पढ़ाया सिखाया कैसे आगे बढ़ने का है वो तो पहले मेरा माता पिता गुरु है। मेरे गुरु हुए बाद में स्कूल में गए तो हाई स्कूल में जो हमारा प्रिंसिपल था मिस्टर पी दजे साहब हु इज फ्रॉम गुजारिया डिस्ट्रिक्ट वो साहब बहुत बढ़िया था उसने हमको बहुत अच्छा बनाया कैसे आगे बढ़ो कैसे पढ़ना है कैसे लेसन करने का है वो अपने आगे बढ़ना है तो पूछ पूरी तरह पढ़ाई पढ़ो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ो ज़्यादा पढ़ो पूरे संभाल के पढ़ो एक बार दे दस बार आप वो लेसन करो तो आप आगे बढ़ जाओगे उसका और साइंस और मैथ्स और इंग्लिश का बहुत बढ़िया था ने और मिस्टर पी एम दूर साहब अभी भी है गांधीनगर में अच्छा और मैं गुरु पूरा मानता हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाता था इसके बाद बड़ा भाई कन्ू भाई पूरी स्वामदार्लाम टनजानिया उसने भी मेरे मदर रूप बने मोटिवेट बने किया और साथ साथ मेरी युगल भी आशा उसने मेरे बिजनेस चलाने में मुझे आगे बढ़ाने में पीछे किसे का होता है कुछ करना है तो पीछे कुछ हो तो सपोर्ट सकते। चाहिए इससे हमारा जो उगल है इतनी आशा उससे मेरा मेरे गुरु मानो <laughs> जो को हो मेरे माता जी भाई और पत्नी का पूरा सहयोग था साथ में मेरी बेटी भूमि का बिजनेस में इतनी सपोर्ट मुझे करने लगे और बेटा तो था वो भी अभी तो बड़ा हो गया तो भाई सर का ही अभी ज्यादा भी मुझे सपोर्ट दे रहा है लेकिन वो स्कूल लाइफ में जो हमारा टीचर्स था और कॉलेज लाइफ में एन के दवे साहब प्रिंसिपल वो भी बहुत मोटिवेट करते थे आप आ गया वो और एक था प्रोफेसर पीएन चुडासमा अच्छा अच्छा वो चार्टेड अकाउंट था कि भाई हम जो बनना है तो कुछ ऐसे तरह पढ़ो तो सीए बन सकते हो सीए ए पाँच टका दस टका होते ज्यादा नहीं होता, लेकिन नहीं हो पाया सी ए नहीं हो सका ये सब लोगों ने मेरा जीवन में आगे क्यों कम लोग क्यों होते हैं कर नहीं सकते पास हो सकते पाँच टका साठ टका इसे डॉक्टर बन सकते हैं सी सीए नहीं बन सकते है नो सब्जेक्ट है दस टका कुछ, कुछ मार्जिन होता है सी ए करने का ललित भाई अपना है ना देखो ये जो हसा जो होता है कम नसीब में कहीं नहीं हो पाया अभी मुझे जीवन का अफसोस है सी ए नहीं हो पाया लेकिन ऑडिट का पूरा काम कर सकता हूँ ये मेरे जीवन में मेरा माता पिता मेरा टीचर्स प्रोफेसर प्रिंसिपल मेरे युगल मेरे बड़े भाई ये सब ने पूरा मेरे बैकबोन बनके मेरा लाइफ सपोर्ट किया सपोर्ट आपको किया। आगे बढ़ने के लिए इन सभी को आप आदर्श मानते हैं बहुत ही अच्छी बात है शिवलाल जी एक और बात बताइए कि जीवन के खुशनुमा पल या ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ कहेंगे उसको तो वो कौन कौन से समय पर कौन से कौन से पल हैं जिनको याद करें तो मेरा बेटा हाँ हाँ नीलो लंदन जाके बहुत सेट हो गया अच्छा अच्छा उसने मुझे मेरे दोस्तों माता पिता को बोला है मुझे वहाँ लंदन लंदन तो पूरा घुमाया है बाद में पिताजी आप हिस्सा करो आप यूरोप फर के आओ अच्छा च्छा मेरा च्छा बहुत लाइफ मेरा बेस्ट मोमेंट था कि मेरे बच्चे ने मुझे भी घुमाया मुझे फिराया अच्छा पूरा यूरोप मुझे घुमाया बहुत अच्छी मोमेंट थी मेरी कब का समय ये नाइन का 2013 में आप पूरा यूरोप दो हजार तेरह एक <laughs> बात पहले हमारे जो था ना एसोसिएशन था हमारी मीटिंग हुई थी ऊटी बेंगलोर अच्छा अच्छा मैं खजान जी था, था। हाँ हा। तो बोला हमारी मीटिंग कहाँ रखें एक बार आबू रखी थी हाँ। इंटरेस्टेड था यहाँ होटल वहाँ पे हमारा मीटिंग था बहाना चाहिए ऐसे थे की कहाँ का मीटिंग कहा मीटिंग रखते अहमदाबाद में लेकिन जी आबू जाए तो ऐसा भी पिकनिक भी हो जाता और मीटिंग हो जाती और ऐसा भी ऊटी में उटी जाने का मकसद उटी मीटिंग नहीं हो करने का लेकिन सब साथ में मजा करें एंजॉय करें ये हमारा मैसूर का और उटी का बहुत बैंगलोर का भी ये हमारा बहुत अच्छा रहा है नाइनटी एटी का था हमारा अच्छा। 85 में गए थे हम तो लाइफ का भी मोमेंट अच्छा था बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया खुशनुमा जीवन के जो पल है वो आप जब आप पिकनिक के तौर पे या मीटिंग के बहाने आप जो है आपको घूमने को मिला ऊटी और बेंगलुरु मैसूर और माउंट आबू और साथ में आप अभी दो हज़ार तेरह में आपके आ, के आपको लंदन यूरोप पूरा लंदन और यूरोप का जो टूर कराया वो आपके जीवन के खुशनुमा पद थे अच्छा टूर पर जब गए तो दोनों गए थे आप दोनों गए थे और वर्तमान समय में आपको जो है आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके बारे में बताइए अभी तो हमने ब्रह्मा कुमारी का पूरा ज्ञान मिला है ज्ञान लिया है इसकी दाना जो है ये दाना पे चलते हैं और इसे हमारा शुद्ध खाना पीना शुद्ध रहने का है अपना आचार विचार न्य। मन वचन कर्म कैसे पवित्र बनेगा ये बाबा ने पूरा हमने सिखाया है उनको आप फॉलो करते हैं पूरी तरह फॉलो करते और इसमें क्या हमारे जब कोई टीचर्स है भोपाल कुमार सेंटर के बीके रंजन बहन और बीके मीता मिताबेन बहुत हमको अच्छी तरह से पालना करते हैं पूछते हैं आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो पूरा चार्ट लिखाते डेली चार्ट लिखो परीक्षा एग्जाम हमारा सेंटर ऐसा है कि एग्जाम होनी चाहिए हर मंथ हमारा एग्जाम होता है मूल्य में क्या है क्या नहीं एक एक पॉइंट लिखो विचार मंथन करो हाँ। कल जो क्लास था रानी बेन का तो वहाँ से फोन आया हाँ। मिता बेन का आपको जाके मनन चिंतन करूँ आगे पूछूंगा मैं सेंटर में से क्या हाँ। चार दिन जो आप गए हो अबू में जी जी जी। नमस्कार आप सुन रहे रेडोम नाइनटी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम शिवलाल जी से बात कर रहे हैं और उनका लड़का फ़ॉरेन में रहते हैं तो इनका एक बार जाना हुआ और बेटे ने उन्होंने इनको जो है पूरा यूरोप का टूर कराया है तो मैं जानना चाहूँगा कि यूरोप का टूर कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ थोड़ा सा हमें भी यूरोप का यात्रा जो है आप अपने शब्दों से हमें कराइए लंदन टूर लोकल है तो मेरा बेटा खुद अपनी गाड़ी लेके पूरा लंदन घुमाया था अच्छा हमारे साथ आगे तीन चार दिन लेस्टर है बर्मिंग हम है लॉपर बर्मिंग पैलेस है वो लंदन लंडन जैसे पूरा जो यूके बोलता है यूके पूरा टूर नीरव ने खुद ही बताया था और साथ में घुमा था उसने युगल निर्मिता ने भी साथ में सपोर्ट दिया था और साथ में घूमे थे बहुत अच्छा रहा लंडन तो देखने जैसा है अच्छा ए बहुत बढ़िया बढ़िया था लेकिन आप देखो वहाँ हॉर्न बनाने की जरूरत नहीं है ब्रेक लगाने जरूरत नहीं है सिस्टम में काम चलता था अच्छा इसे ये वातावरण भी अच्छा बहुत बढ़िया लंदन का देखो वातावरण तो यहाँ से बहुत बहुत अच्छा है कम वस्ती है कम है और वहाँ का जो सिचुएशन है वहाँ का जो कायदा है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत हु. बहुत बढ़िया है इसमें हमारे बेटे बहुत पुरुष सके ऐसा पूरा लंडन घुमाया हु. इसके बाद यूरोप में हमने जो गए तो हम दोनों गए थे यूरोप में पूरी लोकल टूर करके वहाँ से अच्छा, दस दिन का टूर था हमारा हाँ बस है बस है अच्छा, हा, और वहाँ से लंडन से गए फ्रांस जर्मनी इटाली और ऑस्ट्रिया सात आठ दस देश का टूर था इसे अलग अलग अच्छा, इसमें फ्रांस जो पेरिस था उसका जो बढ़िया था पेरिस का जो एफिल टावर है और जो वेनिस वेनिस सिटी का जो गांव में पीछे जैसा पूछ है वेनिस ऑस्ट्रिया है और एक एक स्विटरलैंड है बहुत बढ़िया आपका स्वर्ग देखो अपना अच्छा। जब कश्मीर से ज्यादा अच्छा, बढ़िया स्विटरलैंड है बहुत लोग वहां स्पेशल जाते हैं अच्छा यूरोप की टूर देखो बहुत वहां से जो अपने जाते हैं टूर वाले तो गुजरात का ही यहाँ का ज्यादा लोग जाते हैं टूर में ज्यादा देखा तो गुजराती थे गुजरात वाला थे तो ये घूमने मजा आई जा रहा हाँ। साथ में एक पूरे बस थी तो पंद्रह बीस तो हमारा यहाँ का कपल थे और साथ में घूमने का साथ में रहने का अलग अलग देश का अलग अलग स्टाइल उसका जो वातावरण था एक सिटी देखा तो वहाँ पूरा घर पे एक प्लान था घर खुद का प्लेन अच्छा यूरोप में हाँ। तो देखा अचरज अच्छा हो के क्या बात है अपने घर गाड़ी है तो यहाँ तो फ्लाइट है प्लेन है छोटा प्लेन है लेकिन इतना तो यूरोप में भी बहुत अच्छा था इससे ये भी देखा वहाँ का सिस्टम जो है उससे हिसाब से जो है जी। अपना सिस्टम अपने हिसाब से लेकिन ये लोग अपना भी हिंदू को भारतीयों को ज़्यादा मानते हैं अपना जो धर्म है अपना जो संस्कार है अपना जो व्यवहार है वो अपने से ज़्यादा लोग ये करते हैं अभी देखो नवीश भाई ओजा के वहाँ कथा है यूके में तो बहुत लोग आते हैं और ये, ये लोग भी आते हैं यूरोप वाले भी चलो अभी इंडियन कल्चर कैसा है कैसा नहीं इंडियन कल्चर बहुत मज़ा आता है इंडियन कल्चर के ये लोगों की विधि जो है ये जो, जो प्रे करते हैं उसके जो टू तो फैमिली के सिस्टम है उसको उसको रहने सहने के बहुत अच्छा मजा आती है इस अच्छा तो टूर तो बहुत अच्छा रहा और साथ में जो गाइड था अच्छा। गाइड का जो बोलने का स्टाइल था अच्छा। समझाने का स्टाइल था तो वो भी अच्छा था हिंदी में समझाते थे, थे क्या? एंग्ण? हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों भाषा तीनों भाषा अच्छा अच्छा बोलता था गुजराती था तो इंग्लिश में मास्टर था और एक टूर भी अच्छा था टूर वाला वो स्टार टूर करके था स्टार टूर अहमदाबाद में ऑफिस है लंडन में है और हमने लेस्टर से पिकअप किया था और वहाँ से फैमिली में फैमिली से आगे सब पूरा घुमाया था और लेस्टर में अपना सेंटर भी है ब्रह्मा कुमारी का यहाँ से एक दो भाई आए थे साथ में मरे ये थे बहुत मज़ा आया अच्छा रहा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमें भी यूरोप का टूर जो है बैठे बैठे आपने कराया ये अच्छी बात है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में शिवलाल जी से हमारी बात हो रही है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो अपने जीवन के बहुत ही अच्छे पलों के बारे में उन्होंने बताया है। उनको बहुत ही अच्छा लगा यूरोप का टूर करते हुए काफ़ी चीज़ें जो है उन्हें नई चीज़ें जो है देखने को मिला और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि हमारे रेडियो के माध्यम से आपको शिवलाल जी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं गुजरात के और राजस्थान के जो बॉर्डर प्लेस में रह रहे हैं अब रोड के आसपास में राउंडअप में 200 किलोमीटर तक लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज में ऐसा है कि तो मैं मेरा जीवन में क्या बदलाव आया मैं जीवन में धार्मिक तो था भक्ति थी ज्ञान नहीं था तो सि बाबा के जो ज्ञान में ब्रह्मा कुमार जो ज्ञान थे इसमें आए तो मेरा काफ़ी बदलाव हो गया मेरा लाइफ चेंज हो गया जो मैं ऐसे तो पिक्चर देखते ही था कम देखते ही जो ये भी फिल्म भी देख के बंद कर दी और खान पान का शुद्धिकरण और हमारा जो लाइफ स्टाइल था हुँ। सादगी शो करने का ये सब ने पूरा कर बंद कर दिया अब भी आप ये ब्रह्मा कुछ संस्था में आओ जुड़ाओ और उसका ज्ञान लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो ऐसे मेरा संदेश है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और जैसे कि शिवलाल जी ने बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी को दिया कि उनके जीवन में जो चेंज आया जो परिवर्तन आया है वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद वहाँ का मेडिटेशन और नॉलेज ने उनके जीवन में बदलाव लाया है और उनको सुख शांति का अनुभव करा है तो वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्म सेंटर में जाकर मेडिटेशन और नॉलेज का अगर आप अनुभव करते हैं तो आपके जीवन में भी वो बदलाव आएगा आपके जीवन में भी सुख शांति आएगी ऐसी उनकी विशेष रूप से आपसे मैसेज आपको दिया है और आप आप भी इस तरह का काम करिए अपने जीवन में सदा सुख शांति का अनुभव करें ऐसी शुभ इच्छा के साथ मुझे और शिवलाल जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मौजूबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो हो गया प्यारे ही लिख हो गया ये यही